अथलब्ध स्थितक चेत स किम स्वरूपा किम विषया वा समापत्ति रीति समापत्ति के विषय में अब बता रहे हैं अर्थात चित्त जब वृत्तियों से रहित हो गया रहित होने के बाद अब उसकी क्या स्थिति होती है अर्थात समाधि के जो विषय हैं उस विषय को आलम्बन बनाने के बाद चित कैसा हो जाता है या वृत्ति निरोध के उपरांत अब क्या क्या कार्य किए जाते हैं चित से क्या कार्य लिए जाते हैं क्या उसकी अवस्था होती है वृत्ति निरोध के बाद उसको बताएंगे वृत्ति निरोध के उपरांत विषयों के साथ जो सदाकार होना है इसका नाम है समापत्ति असमता आपत्ति प्राप्ति उपलब्धि ठीक प्रकार से सब ओर से विषय को उपलब्ध कर लेना ये समापत्ति कहलाती है मन का विषयाकार हो जाना तो अब ये कह रहे हैं कि किम विषया किम स्वरूपा समापत्ति वृत्ति निरुद्ध होने के बाद मन की जो समापत्ति है वो किस विषय वाली होती है और किस स्वरूप वाली होती है कैसी होती है उसको बता रहे हैं अथलब्ध स्थित कस्य लब्धा स्थिति ये न स लब्ध स्थित का स्थिति को जिसने प्राप्त कर ली है उसको लब्ध स्थितिक बोलेंगे उस लब्ध स्थितिक की चेतस जो लब्ध स्थिति को प्राप्त करने कर लिया है ऐसे चित्त का चे, चेत चेत यहाँ चित्त का नहीं है चेत चेतस है यानी आत्मा का या साधक का योगी का हुँ? रूपा किस स्वरूप वाली किम विषयवा अथवा किस विषय वाली समापत्ति समापत्ति होती है अब उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र में क्षीण वृत्ते अभिजात से ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यु तत्थ तदा समापत्ति क्षीण वृत्ते क्षीण हो गई है वृत्ति जिसकी उसकी अभिजातस्य से मणेर इव मणि के समान ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यषु ग्रहित्री में ग्रहिता में ग्रहण इंद्रियों में और ग्राह्य इंद्रियों के विषयों में तथ तदंजनता उसमें अवस्थिति समापत्ति समापत्ति कहलाती है यानी विषयों में चित्त की जो अवस्थिति है उसका नाम है समापत्ति अभिजात मने सचमणि ये स्फटिक पत्थर बिलौर पत्थर या सीसा कांच जिसमें भी वो आ जाते हैं ना आकृति क्या बोलते हैं इसको दर्पण में वो क्या आता है उसको क्या बोलते हैं दर्पण में जो आ जाता है रूप प्रतिबिंब तो जिस जिस में प्रतिबिंब नहीं का वही समझो अभिजातमणि है अभिजातमणि बिल्लोर पत्थर को कहते हैं जल भी ले सकते हैं कोई भी उदाहरण ले सकते हैं पर यहाँ अभिजातमणि एक द्रव्य विशेष है बिल्लोर पत्थर जिसमें आकृति आ जाती है चित्त वैसे हो जाता है यानी शीशा सामने देख रहे हैं तो अब वो शीशा कैसा लगता है मेरे रूप भाला हो जाता है लाल फूल दिया तो कैसा हो जाएगा लाल हो जाएगा पीला लाएंगे तो पीला लगने लगेगा काला लाएंगे तो काला लगने लग... नहीं, जो भी विषय उसके सामने आता है वो वैसे ही दिखने लगता है शीशा अपने रूप में नहीं दिखाई देता तो ऐसे ही चित्त भी जो भी विषय के सामने लगेगा चित्त अपना स्वरूप छोड़ देगा और उसी जैसा लगने लगेगा आत्मा को यहाँ तो ऐसे देखते हैं ना वो, वो ऐसे देखता है वो चित्त ही वैसा बन जाता है पूरा वैसा दृष्टि दृष्टिकोण नहीं बनेगा चित्त ही वैसा बनता है जैसे बादल देखते हैं ना बादल तो इसमें कभी घोड़ा दिखाई देता है हाथी दिखाई देता है नगर दिखाई देते हैं क्या क्या देखता है इसमें सब चीजें जो भी देखना चाहो सब देखता है उसमें ओम देखना चाहो ओम दिखता है उसमें तो वही क्या होता है वो बादल ऐसे ऐसे बनते रहते हैं ना उसकी सामान्य कीर्ति बनती है उस जैसे और तत्संबंधी संस्कार होते हैं अपने पास उसमें वस्तुता तो कोई भी चित्र नहीं दिखता है ना हाथी का ना घोड़ा का कुछ नहीं बनता है वो लेकिन उससे मिलता जुलता रूप वहाँ बन जाता है तो उस मिले जुले रूप के साथ अपने पास संस्कार होते हैं वो दोनों मिला देते हैं मिलाने के बाद वो वैसे दिखने लग जाता है तो वही स्थितियाँ होती है मन में भी उस विषय से संबंधित संस्कार होते हैं और प्रत्यक्ष रूप में मन के इंद्रिय के द्वारा मन में ये विषय वहाँ जाता है तो विषय के अनुरूप ही मन बन जाता है यानी द्रव्य होता हुआ भी मन बादल की तरह आकृति विशेष ले लेता है वो रूप संबंधी भी हो जाएगा रस संबंधी भी हो जाएगा गंधस्प सभी विषयों से संबंधित उसकी स्थिति बन जाती है चित्त की द्रव्यात्मक परिवर्तन हो जाता है केवल छाया नहीं पड़ती वहाँ प्रतिबिंब नहीं होता है लेकिन चित्त ही वैसा बन जाता है उसका नाम है समापत्ति उसके अनुसार स्थिति तो उस चित्त की बनी हुई अवस्था को आत्मा देखता है यानी जान अनुभव करता है इसलिए उसको वैसे कि वैसे दिखाई देता है बाहर जो कुछ भी है हाथी देख रहे हैं तो चित भीतर हाथी जैसा हो जाता है, बंद कर, है। बंद कर लो ये खुला कर लो यानी रूप का विषय होगा तो बंद करके नहीं होगा या तो फिर स्मृति से करें तब होगा यानी साक्षात उसी संस्कार को उठा लेंगे लेकिन उसके पहले स्मृति के लिए पहले प्रत्यक्ष चाहिए ना देखा हुआ वो तो ये स्थिति जो समापत्ति वाली है ये बाह्य विषेक है ऐंद्रिक है तो ये तो आंख के इंद्रियों के खुले रहने की अवस्था में होगा लेकिन समाधि की जब अवस्था आती है तो पहले ही फिर ये बंद होगा बंद होने के बाद केवल संस्कार के आधार पर चित्त वैसा होगा ऐंद्रिक उसके आधार पर नहीं तो फिर ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष हो रहा है वो समाधि नहीं है वो तो पीछे आया था ना संप्रजा तो वे वृत्ति नाम निरोधात्म सर्वृत्ति निरोधे तो असंप्रजाता सम्प्रजा वा समाधि की जो स्थिति होती है फिर इंद्रिय और अर्थ का संबंध कट जाना चाहिए इंद्रिय अर्थ का संबंध नहीं तो समाधि नहीं है तो आंद्रिक प्रत्यक्ष आंद्रिक प्रत्यक्ष है वो इंद्रिय और विषय का संबंध कटने के बाद अब केवल जो भीतर होगा हाथी को देखने के बाद आंख बंद करना होगा फिर से हाथी वैसे ही दिखेगा जैसे आंख से देखते समय दिखता है बादल को जिसे देख रहे होते हैं ना तो उसमें मनुष्य दिखता है तो सीधे आंख से, से मनुष्य थोड़े दिख रहा होता है वहाँ तो वो जो दिख रहा है वो तो केवल मन का दिखता है हाँ स्वप्न में भी जैसे देखते हैं उसमें विषय और इंद्रियों के को साथ कोई संकर्ष नहीं होता है फिर भी ज्यों का त्यों दिखता है वो वो पूरा पूरा मन से दिखता है बस ये होता है अयथार्थ काल्पनिक होता है समाधि वाला जो होगा वो यथार्थ होगा अंतरित नहीं होता है दिखने की जो स्थिति वो दोनों की एक ही होती है स्वप्न जैसा ही कह सकते हैं इसको कोई भेद नहीं होता उसमें प्रतिति में भी कोई भेद नहीं होगा वो भी उतने ही निश्चयात्मक होगा छीन वृत्ति फिर से बता रहे हैं कि एक शब्द का अर्थ सूत्र के छीन वृत्ति सूत्र में जो छीन वृत्ति शब्द पड़ा हुआ है उसके लिए कह रहे हैं प्रत्यस्त मित प्रत्य प्रत्यस्तमित्त यानी प्रत्यय प्रत्येक प्रत्ये है ज्ञान को वृत्ति को वो क्या हो गया है स्तमित डूब गया है बंद हो गया है यानी डूबे हुए प्रत्यय बंद हुए हुई वृत्ति वाले की प्रत्यय से यहाँ शब्द है प्रत्यय यि प्रत्यय ज्ञान जिसका होता है उसको प्रत्यय नाम से कहा गया है अस्तमित्व वृत्य वाले की अस्तमित्व मन शांत हुई हुई वृत्ति वाले की बंद हो गई है वृत्तियाँ जिसकी बंद होने वृत्ति बंद होने का मतलब यहाँ पर है राजस्तमस से संबद्ध वृत्ति जो बंद है क्योंकि एक वृत्ति तो रहेगी समाधि मेरी जो ध्येय विषय वृत्ति है वो तो रहती है उससे अतिरिक्त जो वृत्ति है और वो भी रजसतमस से अन अभिभूत होने वाली जो वृत्तियाँ हैं तो उसके शांत तो हो जाने वाले की अभिजातस एव मणे इसमें ले लेंगे नहीं दिखाया है अभिजात से मणि यदि इसका अर्थ है यहाँ शब्दार्थ नहीं दिया यदि दृष्टान्तोपादान भाव बता दिया कि सूत्र में जो अभिजात से मणि ये क्यों पढ़ा है तो उसको पढ़ाए दृष्टांत के लिए अर्थात अभिजात मणि के समान यहाँ दृष्टांत ग्रहण किया है ऐसा शब्द कर लेंगे फिर उसी को खोल रहे हैं यथा जैसे स्फटिकः तदाश्रय भेदात तत्त रूपोप्र उपाश्रय भेदात तत्त रूपोप जैसे स्फटिक बिल्लोर पत्थर या कांच के भेद से के भेद से भिन्न भिन्न में इसे भिन्न-भिन्न तरह का हो जाता है लाल आया तो लाल हो जाएगा पीला आने पर पीला हो जाता है ऐसे उपाश्रय भेद से आलम्बन भेद से तत्त तत रूप उपरक्ता जिस जिस रंग का आलम्बन है उस उस रंग में उपरक्त तद अनुरूप होता हुआ उपाश्रय रूपाकरेण प्रति निर्भाषते उपाश्रय के रूप आकार के समान निर्भाषते दिखाए लगने लगता है तथा वैसे ही एक दूसरा उदाहरण और भी कर दिया ये उदाहरण दिया भी अब ये उदाहरिय है दाष्टान्त है स्फटिक वाला दृष्टांत हो गया अब यहाँ से द्राष्टान्त है दृष्टांत और दाष्टान्त दोनों में भेद होता है दाष्टान्त दृ को दाष्ट हो जाएगा हाँ यानी दृष्टांत तो कहते हैं कि उदाहरण हो गया और दाष्टान्त तो वो जो ज, जे विषय है ज्यातव्य विषय हाँ जिसके समझा रहे हैं किसी को नहीं हाथी जैसे ये है तो ये मोटा इतना मोटा है हाथी जितना है तो हाथी हो गया दृष्टान्त और ये मोटा मनुष्य तो ये क्या है दाष्टान्त है यहाँ पर तथा उसी प्रकार से ग्रलंबनों पर चित्त ग्राह्य समापन ग्राह्य रूपाकरे न उसी प्रकार से जो ग्राह्यालम्बनों परोक्त ग्राह्य रूपी आलम्बन से उपरोक्त तदाकर होता हुआ यानी ग्राह्य के आकार होता हुआ चित्त ग्राही समापन्नम ग्राह्य को प्राप्त होता हुआ ग्राही की स्थिति को प्राप्त होता हुआ ग्राह्य रूपा कार्य ग्राही ग्राह्य स्वरूपाकरे न निर्वासते ग्राह्य निर्वास के स्वरूप और आकार में भासित होने लगता है दिखाई देने लगता है यानी प्रतीत होने लगता है तथा और जोड़ देंगे या इसी का अब ये यानी ये एक तरह से वो वाक्य था आलम क्योंकि ग्राह्य तीन प्रकार के हो जाएंगे एक सामान्य वाक्य बोल दिया और उसको भेद करके बता रहे हैं जाति वाक्य था पहला व्यक्ति वाक्य हो गया यथा में तीनों आ जाएंगे भूत सूक्ष्म परकतम भूत सूक्ष्म स्वरूपापन्नम भूत सूक्ष्म भवति भूत सूक्ष्म का मात्र मतलब है यहाँ स्थूलभूत और सूक्ष्म दो होते हैं यानी तरमात्रा यानी तरमात्मा तरमात्रा कहेंगे या सूक्ष्मभूत कहेंगे उस सूक्ष्म भूत उपरक्तम सूक्ष्म भूत से उपरक्त सूक्ष्म भूत के अनुरूप होता हुआ सूक्ष्म भूत समापन्नम उसी जैसा बनता हुआ सूक्ष्म भूत स्वरूपाकार स्वरूपाभवती भूत सूक्ष्म के स्वरूप को आभाषित करने वाला यानी दिखाने वाला हो जाता है चित्त जब सूक्ष्म भूत को विषय बनाता है तो क्या होता है सूक्ष्मभूत जैसा हो करके हो जाता है और उसकी प्रतीति कराने लगता है जो भी यानी विषय चित्त के बनते हैं चित्त उस विषय को दिखाने लग जाता है यानी चित्त उसी जैसा दिखने लग जाता है विषय ही चित्त के रूप में भासित होने लगता है अथवा चित्त ही विषय के रूप में भासित होने लगता है क्योंकि विषय तो आत्मा की पास जाएगा नहीं लेकिन उसका जो ज्ञान होता है वो ज्यों का त्यो होता है जैसा भी विषय होता है चित्त में वैसे ही कि वैसे ज्ञान आत्मा में चित्त के संबंध से उत्पन्न होता है, है तो पहले तो हाँ पहले हो गया उपरक्त उपरक्त यहां हो गया संबद्ध होना उसके साथ हो जाना फिर उसके बाद हो गया समापन्नम फिर उस जैसा हो जाना पहले जुड़ गया उससे जुड़ने के बाद उस जैसा हो गया उस जैसा होने के बाद उसको अब दिखाने वाला ये तीन स्थिति इसकी बता दी है स्वरूपाभाषम उसके स्वरूप का आवासक होता है तथा उसी प्रकार से स्थूल भूत, स्थूलभूत भूतो स्थूलालंबनोपरकम स्थूल स्वरूप स्थूल स्थूल रूप समापन्नम स्थूल स्वरूपाभाषम भवती ऐसे ही स्थूल भूत से संबद्ध होता हुआ स्थूल भूत के स्थिति को स्थिति में परिणत होता हुआ फिर स्थूल स्थूलभूत के स्वरूप को दिखाने वाला हो जाता है यानी उसको स्वरूप को बताने लगता है तथा वैसे ही ग्रहणे ग्रहणेश इंद्रियष्वीद अच्छा आ, तथा विश्वभेदोपर विश्वभेद विश्वभेदाभाषम बवती विश्व भेद कहते हैं ये जो भी घटपट जितने भी बाहर के पदार्थ हैं घटमने गढ़ा पट मने वस्त्र भूमि भवन सूर्य चंद्र यानी बाहर जितने भी बने हुए पदार्थ हैं इसका नाम है विश्व भेद ये जो पृथ्वी जिसको कह रहे हैं ना मिट्टी इस मिट्टी का जो गोला है इसका नाम पृथ्वी है लेकिन इस गोले का एक कण उठा लो इतना सा उसके भी विभाग करते करते करते इतना विभाग कर देंगे कि वो दिखाई भी नहीं देगा वो पृथ्वी भूत है ये पृथ्वी नहीं है इसका नाम तो पृथ्वी है लेकिन ये पृथ्वी भूत नहीं है उस भूत से ये बना हुआ है जैसे ये जल जो दिखता है ये जल भूत नहीं है पांच भूतों के नाम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये ना तो जल का जो नाम है ये जल नहीं है वो भूत वाला ये विश्ववेद वाला जल है ये जल जो भूत है उसके पता नहीं कितने परमाणु को जोड़ने के बाद बना हुआ है ऐसे अग्नि भी है ये जो अग्नि देखते है ये भूत अग्नि नहीं है नहीं सकने की पता नहीं कितने परमाणु काट होने के बाद वो जो आएगी स्थिति वो भूत अग्नि की है हाँ स्थूल महाभूत भी ये नहीं है जितने इधर जो दिख रहा है ना ये तो सब एक पदार्थ विशेष हैं कार्य विशेष हैं क्योंकि एक ही पृथ्वी से ये पेड़ पौधे भी बने हुए हैं शरीर भी बना हुआ है सब कुछ तो उसी पृथ्वी के बने हुए हैं लेकिन एक जैसे तो नहीं है न ये भूत जो स्थूलभूत होगा वो तो एक जैसा रहेगा नहीं, नहीं ये तो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं इसलिए यही नहीं है स्थूलभूत स्थूलभूत से बने हुए हैं ये तो इसलिए क्या इसका नाम है विश्व इंद्रियों के पकड़ में जितना सब आता है ना ये वस्तु तो स्थूलभूत नहीं होता है इंद्रियों से पकड़ में आएगा नहीं बोध कोई भी नहीं आएगा इसलिए तो समाधि का भी सिखा है इसको इंद्रियों का भी विषय नहीं होता है ये फिर भी घटपट आदि के लिए भी कहा हुआ है कि ये जो घटपट आदि होता है विश्वभेद समापन्नम ये बाह्य जो स्थूल विषय हैं इनसे उपलब्ध होता हुआ संबद्ध होता हुआ चित्त समापन्नम इसके आकार को प्राप्त होता हुआ और इसके स्वरूपावासम भक्ति इसके स्वरूप को दिखाने वाला हो जाता है विश्व जा, भेद है विश्व माने सारा रूप जितना भी है सारे में आ गया पृथ्वी भी, भी है, सेम पृथ्वी गोला भी आ गया चांद भी आ गया सूर्य भी आ गया पेड़ पौधे जितने पश सबके शरीर जितने सभी सब विश्व में आते हैं तो ये सब भी मतलब समाधि के विषय बनते हैं।, तो इंद्रियों के हैं ये अपने अपने इंद्रिय के होंगे इनका रूप देखना है तो चक्षु का हो जाएगा स्पर्श देखना है तो त्वक का हो जाएगा ने? लेकिन अपने आप में एक द्रव्य है ना ये ये जो दिख रहा है ये इसको क्या बोलेंगे पैकेट क्या नाम है खोल है ना ये एक खोल है अब इसको कैसे जानेंगे ये एक द्रव्य है लेकिन इसका रूप जो है वो तो आंख से दिखता है इसका स्पर्श त्वक से दिखता है इसका गंध नाक से ही पकड़ में आएगा तो इसके अपने अपने विषय तो पकड़ में आएंगे वो तो इंद्रिय के हो अलग अलग अपने आप में ये अलग द्रव्य है जो कि पांचों इंद्रियों से ग्राह्य है तो यहाँ विषय जो है वो द्रव्य है विषय एक विषय उसका नहीं द्रव्य यहाँ तीनों ले आओ एक इंद्रिय का नहीं है विषय है तो इंद्रिय का भी एक इंद्रिय का नहीं है हाँ और सामान्य रूप से चक्षु इंद्रिय का है क्योंकि चक्षु से पूरे का भी ज्ञान होता है एक पदार्थ विशेष है ऐसा जान चक्षु से हो जाता है मोटा भी दिख जाएगा ये पतला है मोटा ही नहीं लगता है भार का इंद्रियों से नहीं होता है जान। भार का तो अनुमान से होगा इसमें मन से होता है भार तो कहीं से नहीं जाना जाता है फिर भी नहीं देख करके ये कुछ तो हो जाता है ना कि है ये निश्चित एक पदार्थ वैसे ही आँख का विषय पूरा बनता है ये बाकी इंद्रियों से नहीं बनता है इसलिए प्रत्यक्ष वर्ष में विषय का प्रत्यक्ष केवल आँख से माना जाता है वो आया था ना उसमें न्याय दर्शन में जितने भी विषय होते हैं ये चक्षु से ही इनका प्रत्यक्ष होता है चार इंद्रियों से नहीं होता है क्योंकि चार इंद्रियों से स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा इसका केवल छू के देखेंगे तो नहीं पता लगेगा क्या चीज़ है आँख से सीधे दूर से ही देख लेते हैं ये है क्योंकि दो पदार्थों का आपस में है ना पार्थक्य देख जाता है बाकी इंद्रियों से वो पार्थक्य नहीं दिखता है इसका जो पतलापन है या कोमलता है इसकी कठोरता कैसे अंतर है दोनों में ये नहीं पता लगता है बहुत अभ्यास करने की से अंधे लोग हैं नोट को बता देते हैं कि ये पाँच का वाला है या दस वाला है उसको आकृति वाकृति उसको पता लग जाता है वो छू के बता देता है ये पाँच का नोट है ये दो का है बीस का है पचास का है लेकिन सारा नहीं बताएगा एक उसको बताना पड़ेगा एक बार कि ये वाला नोट है ये वैसे नहीं बता पाएगा वो लेकिन आँख से किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। इसलिए प्रत्यक्ष माना जाता है आँख से ईश्वर का का होता है से ईश्वर फिर ईश्वर का ज्ञान तो ईश्वर किससे उपलब्ध ज्ञान से ही होता है वैसे नहीं होता है, तो है, नहीं, होता है। नहीं वो किसी इंद्रिय से नहीं, से नहीं मन से भी नहीं होता है ईश्वर का प्रत्यक्ष मन से भी नहीं होता है मानसिक भी नहीं है वो सीधे आत्मा से होगा को जो होता है ना ये स्पष्ट हो गया स्पष्ट हाँ ईश्वर वाले में भी स्पष्ट ज्ञान होता है पर वो ज्ञान विशेष से होता है उत्पन्न तो होने पर ये ईश्वर है ये ईश्वर का आनंद है ये सारा का सा अलग ज्ञान उत्पन्न होता है उससे होता है वो ज्ञान जो उत्पन्न हो वो इंद्रिय का काम करता है उसमें यहाँ इन द्रव्यों के लिए तो इंद्रिय से जैसे ही शनिकर्ष होगा ज्ञान हो जाएगा लेकिन ईश्वर का सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता है आत्मा और ईश्वर का सन्निकर्ष तो हर समय है ऐसा होता तो हर समय ज्ञान हो जाता है उसका अपने आप हो जाता इसलिए ये नियम लागू नहीं होता है ईश्वर पर इस तो मन से भी ईश्वर का संबंध तो मन से भी है ना इन विषयों का मन के साथ जैसे ही शनिकर्ष होता है इनका ज्ञान हो जाता है उत्पन्न यानी इसमें अन्य द्रव्यों में प्राकृतिक या भौतिक द्रव्यों में मन का सनिकर्ष मात्र ही इनके ज्ञान में कारण होता है लेकिन ईश्वर पर यह नियम नहीं लागू हो होता है सनिकर्ष वाला आत्मा में भी नहीं होता है अपने आत्मा का हो जाएगा हाँ आत्मा मन का हो जाएगा ये सनिकर्ष मात्र से होगा इसका इसमें केवल यही होना चाहिए वृत्तिनता होनी चाहिए बाहे विषयों की वृत्तियां यदि रुक गई है तो आत्मा का प्रत्यक्ष स्वतः हो जाएगा हाँ उसमें मन इंद्रिय के रूप में काम करेगा ईश्वर में नहीं करता है उसमें आत्मा वाले में हो जाएगा आत्मा में यही ये, ये बता रहा है ना कि जैसे मन का स्वरूप क्या है जिस विषय के साथ वो संबद्ध होता है उसी जैसा हो जाता है और ठीक उसके स्वरूप को दिखाने लग जाता है तो आत्मा के साथ जब संबद्ध होगा तो आत्मा जैसा हो जाएगा ये आत्मा जैसा होगा तो आत्मा के जो भी स्वरूप है वो दिखाने लग जाएगा ये आत्मा को ही अपना ज्ञान उसको होने लग जाएगा मन के संबंध के माध्यम से होता है। जैसे भी उसमें भी वैसे होता है उसके स्वरूप जो भी स्पर्श का है जो स्वरूप वो उससे जैसा हो जाता है फिर उसे स्पर्श का ज्ञान होने लगता है ये ठंडा है कोम गर्म है कोमल है कठोर है ये ज्ञान होने लग जाता है स्पष्ट होता है ना नो पार्थक्य होता है उसमें इसमें क्या है ना देश पार्थक्य है इन चीज़ों में ये अलग है ही अलग है ये इसका देश ऐसा है इसका देश ऐसा है तो इस कारण से इसकी पृथकता का बोध हो जाता है स्पर्श वाले में नहीं हो पाता है ये स्पर्श कैसा है अब इसके ऊपर लगा हुआ ये वस्त्र और इस पर अब रख देंगे या इसके ऊपर वस्त्र रखेंगे तो इस वस्त्र का स्पर्श जानना कठिन हो जाएगा यहाँ इसके ऊपर रखा है और इस पर दो कठिन है केवल वस्त्र का अलग से केवल ऐसे छुएंगे या जो खरीदने वाले होते हो ना उनको पता लगता है कपड़ा कैसा है ना ये जो दुकानदार होते हैं वो जान लेते हैं वस्त्र अच्छे कौन से होते हैं वो छू के जानते हैं उनको वस्त्र का स्पर्श पता होता है यानी हम लोगों का एक तो क्या है ना ये अभ्यास के विषय नहीं होते हैं आंख वाला तो करते रहते हैं दिन रात अभ्यास बाकी विषयों का उस तरह से अभ्यास नहीं करते ऐसे किसी को खाने पीने में अधिक अच्छा लगता है तो कई तरह की चीज़ें जो खाया होता है उसको पता लग जाता है कि ये रसगुल्ला कैसा होता है गुलाब जामुन का स्वाद कैसा होता है और भी उस तरह से मिलती जुलती कई चीज़ें होती है उसके स्वाद उसको पता होता है अलग अलग हम तो उसको देख के जानते हैं कि इसको गुलाब जामुन कहते हैं जो काला काला होता है और ये रसगुल्ला होता है वो सफ़ेद सफ़ेद होता है मून धाल और कुछ होता है ये खड़ा खा वो गोरा गोरा सा होता है हम मिठाई को उसके रूप से जानते हैं लेकिन मिठाई का भेद तो स्वाद है असली मिठाई तो रस है ना तो रस से भेद पता लगना चाहिए ये रसगुल्ला है ये गुलाब जामुन है आँख से नहीं है इसका लेकिन खाने वाले को पता लगेगा ये गुलाब जामुन है ये रसगुल्ला है क्यों इसका स्वाद अलग है इसका स्वाद अलग है जबी का वही होना चाहिए तो लेकिन जो उसमें लगे रहेगा उसको हो जाएगा पर अधिकतम जो व्यवहार होता है सामान्य व्यवहार होता है वो चाक्षूस होता है इससे इन चीज़ों का भी पता लग जाता है यानी आँख से देख करके एक ने बताया गुलाब जामुन और एक ने बताया रसगुल्ला एक ने खा के बताया तो अब दोनों में क्या अंतर है पहचान तो दोनों की ठीक ठीक ही ना अर्थवेद नहीं हुआ तो अर्थवेद नहीं होने के कारण यहाँ चाक्षुस को प्रधानता दे दी गई है वही जान हो जाता है कोई बात नहीं अर्थ जान होना चाहिए तत्त्वता तो ऐसे ही मन के आत्मा के साथ जुड़ करके ये आत्मा के स्वरूप को दिखाने वाला हो जाएगा तथा ग्रहणेश इंद्रियुअप दृष्टव्य ऐसे ही इंद्रियों के विषय में भी जान लेना चाहिए ग्रहणा उसमें क्या होता है ग्रहणा लंबनो ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपा कार्य न ग्रहण आलम्बन उपरोक्तम ग्रहण रूपी आलम्बन से उपरक्त यानी संबद्ध ग्रहण समापनम ग्रहण के स्वरूप को प्राप्त यानी उस जैसा तदाकार होता हुआ ग्रहण स्वरूपा कार्य निर्वासते ग्रहण के स्वरूप के आकार में ही दिखाई देने लगता है इंद्रिय आँख इंद्रिय को विषय बनाएगा तो आँख इंद्रिया कैसी होती है यहाँ गोलक नहीं लेना चाहिए ये गोलक लेंगे तो स्पर्श का कैसे करेंगे प्रत्यक्ष शरीर में पूरे में स्पर्श होता नहीं है जैसे पेट में तो खा लेते नहीं यहाँ तक भोजन खाते हैं तो कब तक मीठा लगता है वो जा? यही तक लगता है इसके नीचे जब उतरता है वो लड्डू तो वो मीठा रहता है कि नहीं रहता है है? रहता तो है ना वो लगता नहीं है लगना बंद हो जाता है निश्चित है हाँ गरम का थोड़ा सा लगता है लेकिन वो भी नहीं लगता है बहुत गरम आलू खा लेते हैं एकदम निकल जाते हैं ना फिर यानी ऊपर तो जलता रहता है निकल जाते हैं तो उतना नहीं जलता है इसका मतलब स्पर्श भी कम हो जाता है इतना नहीं पकड़ता है तो इससे क्या निकलता है इंद्रिया पूरे में नहीं होती है पूरे शरीर में इंद्रिया नहीं होती है व्यापक ऐसी स्पर्श का भी है अब पेट में चला गया वो तो बाहर निकल रहा होता है ठंडा गर्म कुछ तो हो जाता ही है वो भोजन जब उतर गया पेट में तो ठंडा गर्म नहीं पता लगता है न वो लेकिन रहता तो है ही गर्म आइसक्रीम वो ठंडा नहीं लगता है पेट में जाके जीव तक लगता है लेकिन रहता तो है ना तभी तो पेट ख़राब होता है उससे पर वो पता नहीं लगता है तो इसी क्या पता चलता है इस पर सिंद्रिया नहीं है वहाँ तक ऐसे गंध का है गंध अंदर दुर्गंध होती है कि नहीं होती है लेकिन ये नहीं पकड़ती है ना वहाँ नहीं है ये तो इससे होता है कि पूरे शरीर में सारी इंद्रियां व्यापक नहीं होती है तो ऐसे त्व तो इंद्रिया भी है त्व तो भी पूरे में व्यापक नहीं होती है भीतर नहीं पता लगता है कि ये कठोर है कोमल है हड्डी का पता कहाँ लगता है ऊपर तो ऊपर ही पता लगता है नीचे नहीं पता लगता इससे तो इससे लगता है कि त्वक तो इंद्रिय जो है पूरे में नहीं है नहीं होने के कारण ये शरीर आकार के नहीं है तो ये गोलक हो गया उसका तो गोलक को यहाँ नहीं लेना है इसे, गोलक की जो शक्ति है वैशेषिक में या न्याय में गोलक को लिया हुआ है इंद्रिय नाम से लेकिन यहाँ सांख्य वाला लेना है इंद्रियम अतिद्रियम याद है सूत्र इंद्रियम अतिद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने इंद्रियाँ जो है वो अतिद्रिय होती है इंद्रिया इंद्रिय से पकड़ में नहीं आती गोलक से नहीं आती है पकड़ में ये भ्रांतों के दृष्टि में यही इंद्रिय है नहीं वस्तुता ये इंद्रिय नहीं है आँख इसमें आँख इंद्रियां रहती है ये स्पर्श स्पर्श इंद्रिय नहीं है त्वचा तो इसमें त्वक में त्वक इंद्रिय रहती है तोक स्थानम अस्य अस्तित्व थी तोक न्याय दर्शन वाला याद नहीं होगा अब उसमें तोक इंद्रिय की जो परिभाषा की है त्वक इंद्रिय क्यों कहते हैं इसको तोक त्वक इति तोक तोक के स्थान में रहती है इस कारण से इसका नाम तोक इंद्रिय है तो सीधी सी बात है त्वचा जो होती है वो इंद्रिय नहीं है तो इंद्रिया हर समय इस इंद्रिय से अतिरिक्त होती है तो वो जो अतिरिक्त इसका स्वरूप है उसको यहाँ ग्रहण कहा है उस स्वरूप से आ, क्या उपरक्तम चित्तम मन जो होता है उससे संबद्ध होता है उससे संबद्ध होने के बाद उस जैसा हो जाता है फिर उस जैसा होने के बाद अब उसको अभाषित करने लग जाता है उसको प्रकाशक हो जाता है यानी दिखाने लग जाता है इंद्रिया ऐसी होती है हाँ वो वो साक्षात्कार की स्थिति वही समापत्ति है बाह्य विषयों को जैसे मन दिखा रहा है बाह्य विषय जैसा होता हुआ इंद्रियों को भी तदाकार हो करके दिखाएगा उसको पता लग जाएगा कि ये ऐसी इंद्रियां होती हैं आँख इंद्रिय होती है अब ये चूँकि इंद्रिय में रूप नहीं है तो रूप नहीं दिखाएगा चक्षु इंद्रिय का जो प्रत्यक्ष होगा वो ऐसे गोल और ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये उसका रूप ही नहीं है इंद्रियों का अपना कोई रूप नहीं होगा तो केवल उसकी क्रिया मात्र का होगा प्रत्यक्ष विषय को तदाकार पकड़ती है ये इतनी प्रत्यक्ष होगा यानी कि हर विषय का जो स्वरूप होगा वो होगा उसमें प्रत्यक्ष आएगा तो इसमें पकड़ना मात्र ही हो पाएगा इसका इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा तो उस चीज़ को मन दिखा देगा ये हाँ शक्ति इंद्रिय शक्ति जो है गोलक से अतिक्त हाँ ग्रहणों में अर्थात इंद्रियों में ग्रहण शब्द और इंद्रिय शब्द है ये पर्याय है पर्याय ग्रहण माने इंद्रिय इंद्रियों में ग्रहणों में अर्थात इंद्रियों में भी ऐसा ही दृष्टव्यम देखना चाहिए जानना चाहिए अर्थात ग्रहणा लंबनोप्रगतम ग्रहण समापनम ग्राम स्वरूपाकारे न निर्वासते ग्रहण रूपी आलम्बन से संबद्ध ग्रहण को समापन उसके स्वरूप को प्राप्त और ग्रहण के स्वरूप के आकार में निर्भाषित होने लगता है तो इंद्रियों के साथ हो गया ये समापन समापन्नम्म समा उसकी स्थिति को प्राप्त उप्रक्त। उप्रक्त उससे संबद्ध एक संबद्ध हुआ जुड़ गया दूसरा उस जैसा हुआ तीसरा उसको जनाने लग जाना अभाषक अभाषक तीन शब्द दिया है ना एक तो उपरक्त है एक समापन है एक आभास है समापन्न हुई कहा था पहले बारे उपाश्रयदा तत्त रूपोपर एक हो गया फिर कारेना समापनम वाला छोड़ दिया इसमें दो तो चीज बता दिया अगले में हो गया ग्राह्यालम उपतम चित्तम ग्राह्य समापन्नम फिर ग्राह्य स्वरूपा कार्य निर्भाष ऐसे है तीन शब्द दिया हुआ है उपरक्ति है समापन्नता है और निर्भाषता अवास्ता तीन ये तथा अब ये ग्रहणों में जैसे जैसे विश्व भेद में हो गया बाह्य की वस्तुओं में हो गया विषयों में हो गया फिर इंद्रियों में हो गया अब ग्रहित्री तथा ग्रहित्री पुरुषालंबनो प्रकम ग्रहित्री पुरुष समापन्नम ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारी न निर्भाषित वैसे ही ग्रहित्री पुरुष जो संयम गृहिता आत्मा है उसके साथ संबद्ध होता हुआ उसके समापन्नम स्वरूप को प्राप्त उस जैसा होता हुआ और ग्रहित्री पुरुष के स्वरूप के आकार में निर्वास निर्वासित होने लगता है आत्मा जैसा दिखने लगता है चित्त। आत्मा, जैसे आत्मा जैसे लगने लगता है यानी ज्ञान तो आत्मा को ही होगा लेकिन मैं अपना ज्ञान कर रहा हूँ ये जो लगेगा ये वस्तुतः चित्त के सहयोग से लगेगा अपने आप से नहीं लगेगा अपने आप से अगर उसको ज्ञान होता कि मैं हूँ तो जब चित्त से असंबद्ध होता है प्रलय में उस समय भी उसको ये ज्ञान होना चाहिए था उसमें नहीं होता है जब मन से जुड़ता है शरीर में तब उसको होता है कि मैं हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ मन से जुड़ी हुई अवस्था में उसको ज्ञान होता है तो ये ज्ञान मन के कारण उत्पन्न हो रहा है मन से होता है हाँ मन के संबंध से रहा है। हाँ तद रूप हो रहा है जन आ रहा है, है हाँ आत्मा को भी हाँ ईश्वर को इसलिए नहीं कर पाएगा कि ईश्वर और आत्मा जो है नहीं इन दोनों में भेद है कुछ समान होता हुआ भी कुछ विशेषता इसके अंदर है क्योंकि ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव ने विचित्र हैं इन वस्तुओं को जड़ को जैसे है इसको तो हम जबरदस्ती ले लेते हैं ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को खा लिया तो उसका क्या होगा कि स्वाद आएगा ही आएगा लेकिन ईश्वर के जो गुण हैं वो जब तक नहीं ईश्वर चाहेगा नहीं हमको उपजात होगा तो उसमें है कि मन से पहले संपर्क सीधे आत्मा के साथ है ईश्वर का मन में, भी। मन में भी होता हुआ उससे पहले आत्मा से ही है मान लो यहाँ ईश्वर है यहाँ मन है यहाँ आत्मा है तो एक तो ये स्थिति है एक ऐसे है हाँ एक ईश्वर सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ है एक में मन के साथ जुड़ा हुआ है तो सस्ता कौन पड़ेगा सीधे वाला पड़ेगा ना बिना माध्यम के तो ईश्वर और आत्मा जब है ही दोनों आपस में संबंध तो बिना माध्यम के हो जाएगा यानी बाह्य विषयों का जो संबंध आत्मा को ज्ञान होता है वो तो इस क्रम से होता है इंद्रिय और मन के क्रम से इधर से आता है सारा एक देशी होने के कारण लेकिन ईश्वर के साथ जो होता है पहले ईश्वर का ज्ञान आत्मा में होगा फिर मन में होगा आत्मा को चुकी बिना मन के संबंध के ज्ञान नहीं होता है तो समाधि या शरीर में जब तक स्थित है आत्मा तब तक इसको मन का संबंध चाहिए उसके बिना ये नहीं जानेगा अकेले नहीं जानता है या तो मन के साथ शरीर के साथ ये बाहर हो जाए मुक्ति में चला जाए वहाँ तो बिना केवल साक्षात ईश्वर के संबंध से अनुभूति कर लेगा शरीर में ए, ए, केवल ईश्वर से नहीं कर पाता है अनुभूति शरीर में मन के साथ संबंध होने पर ही इसको अनुभूति होती है तो वहाँ ज्ञान आत्मा में उठने के साथ मन भी तदाकार हो जाता है फिर तो मन तदाकार होने से वो बाधक नहीं रहता है केवल ईश्वर के, के प्रत्यक्ष में मन का केवल इतना ही उपयोग है कि वो बाधा नहीं पहुँचाएगा क्योंकि मन यदि स्थिर हो गया स्थिर हो गया तो ईश्वर वाला ज्ञान नहीं होगा ईश्वर का भी ज्ञान होने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है ताकि ये बाधक नहीं बने विषयों के ज्ञान में मन की स्थिरता साधन है उसके बिना विषय नहीं जा होंगे लेकिन ईश्वर जानने कर, को जान करने के लिए मन केवल वहाँ चुपचाप पड़ा रहे बस बाधा नहीं उपस्थित करे एक आदमी जैसे है ना यहाँ देख रहा है बैठ कर वो कुछ कर नहीं रहा है एक आदमी सीधे बता रहा है तो जो बैठ के देख रहा है वो बाधा नहीं उपस्थित करेगा जैसे किसी रूप को देखने में प्रकाश है तो प्रकाश तो सीधे सीधे उस रूप को दिखा रहा है लेकिन और कुछ है जैसे खिड़की में वो लगा रखे हैं ये पर्दा लगा हुआ है तो इसको अगर इधर आ जाए तो देखने नहीं देगा ये ऐसे चुपचाप पड़ा है पड़ा रहना चाहिए तो चित्त को वहां चुकी आत्मा का अनिवार्य साधन होने से रहेगा तो लेकिन चुपचाप रहेगा वो जैसे इंद्रिया समाधि के समय मन के प्रत्याहार के समय जैसा कहा है ना क्या कहा उसका परिभाषा स्व विषय असंप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियों का अपने विषयों से जब संबंध कट जाता है तो फिर क्या हो जाता है चित्त के अनुरूप हो जाती है इंद्रिया यानी चित्त के पास चुपचाप बैठी रहती है छेड़ती नहीं उसको लेकिन जब इस अपने विषय का ज्ञान कराती है तो मन को इसके अनुसार होना पड़ता है फिर ये पूरी दिखाती है शक्ति चित्त को चित्त को इसके अनुकूल होना पड़ता है लेकिन जब इसका संबंध विषय से कट जाता है तो चुपचाप बैठ जाती है फिर चित्त के अनुकूल हो जाती है ऐसे ही वहाँ भी मन आत्मा के केवल अनुकूल हो जाता है बस ये बाधा उपस्थित नहीं कर सकता है लेकिन चित्त यदि अशांत है तो ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा सीधे सीधे इस चित्त से ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा लेकिन अशांत होने पर होने वाला ज्ञान नहीं होगा तो हाँ तो ये भी हो सकता है यानी उस आनंद चित जो है क्षणिक सुख को पकड़ता है पूरे को नहीं पकड़ पाता है ये हाँ उसको नहीं पकड़ पाता है ये तो इस कारण से भी इस तरह से इसमें दो से और ये प्राकृतिक है प्रकृति होने से भी उसको नहीं पकड़ पाता है पूरा तो ग्रह पुरुष आलम्बन को प्राप्त होता हुआ उसके जैसा होता हुआ उसके स्वरूप को दिखाने वाला होता है तथा इसी प्रकार से मुक्त पुरुष आलम्बनों प्रतम मुक्त पुरुष समापनम मुक्त पुरुष स्वरूप का है न निर्वास ऐसे जो मुक्त पुरुष है दूसरे पुरुष हैं उसको भी अब मन विषय बनाने की कार साक्षात उनसे संबद्ध तो नहीं होगा ये क्योंकि मुक्त पुरुष कहाँ घूम रहे हैं चित्त तो जाएगा नहीं वहाँ पर उनके साथ संिकर्ष नहीं होगा लेकिन वो पीछे जैसे कहा था ना उसके चित्त को आलम्बन बनाता है ये मुक्त पुरुष के या कौन सा था वित्राग ऐसे के चित्त को ये आलम्बन बनाता है चित्त तो उस आलम्बन के कारण वो इसका विषय बन जाता है विषय बनने के कारण मन उनके जैसा हो जाता है उनके जैसा होने के कारण फिर उसको दिखाने लग जाता है तो ये स्थिति बताया ऐसी मुक्त पुरुषों में ये हो जाता है तो ये आत्मा तक तो चलेगा इसका ईश्वर में नहीं जा पाता है ये मुक्त पुरु मुक्त पुरुष मुक्तपुरपन्न मुक्तपुरकारेण निर्भासते तेव अतमणिकल तो इस प्रकार से अभिजात चित्सर अभिजात अभिजातमणि के सामचि का ग्रहित्री ग्रहणग्राह्यु ग्रहित्री में कर्ता में ज्याता में ग्रहण इंद्रियों में और ग्राह्य विषयों में अर्थात पुरुष इंद्रिय भूतेशु पुरुष में इंद्रिय में और भूतों में या जो तस्थ तदंजनता उसमें अवस्थित होने की स्थिति तस्थ माने तत्र स्थित तत्स्था, उसमें स्थित होना तद अंजनता तस्य तस्ता उसका व्यक्त करण व्यक्तिकरण करना उसको अभिव्यक्त करना अंजन मन प्रकट करना उसको उत्पन्न जैसा करना होता है अंजनता तो उसको उत्पन्न कर देता है जान रूप में प्रकट करना अर्थात फिर उसी की ये बता दिया तेसु स्थितस्य से तदाकार उन विषयों में स्थित चित्त का उन विषयों के रूप में आपत्ति अवस्थिति यहाँ आपत्ति अवस्थिति अर्थ में है सा समापत्ति इति उचते उसको ही समापत्ति कहते हैं या वो समापत्ति कही जाती है मुख्य अर्थ है इसका मन विषयों के साथ संबद्ध होने के बाद विषय जैसा ही हो जाता है तो ये चित्त का विषय जैसा होना इसका नाम है समापत्ति आगे बताएगा समापत्ति और समाधि दोनों एक ही चीज होती है पर दोनों में अंतर यह है समापत्ति समाधि के लिए क्या बताया था पीछे वितर्क विचार आनंद स्मिता रूपा अनुगमन और यहाँ पर भी वही चीज है यहाँ पर है वितर्क विचार आनंद अस्मिता को समापन तदाकार होकर के तत् निर्भाषक कहने का मतलब ये हुआ जब विषय के नाम से कहेंगे कि ये स्थूल भूत है तो इसका नाम हो जाएगा समाधि यानी स्थूल भूत कैसा होता है ये विषय के अनुसार जब कहने लगेंगे ऐसा होता है इसका ज्ञान तो इसका नाम है समाधि लेकिन चित्त कैसा होता है उस समय इसका नाम है समापत्ति दोनों साथ साथ ही स्थिति होगी जब भास कर रहा है ना ये चित्त विषय का आभास जब करा रहा है तो वो आभास होना जो है वो समाधि है उसका नाम समाधि है और ये जो तदाकार हो रहा है इसका नाम समापत्ति है तो ये दोनों एक ही साथ हो रहा है ना अलग अलग नहीं हो रहा है ये तो इन्हीं विषय का जो दिखना है वो वही विषय अपने स्वरूप में दिख रहा है जबकि मन उससे ऐसा हो रहा है विषय जैसा यहाँ मन हो रहा है लेकिन मन तदाकार होकर कि मन जैसा नहीं लग रहा है ये ये फिर वापस विषय जैसा ही लग रहा है तो मन का जब उस विषय जैसे वाला जो ज्ञान प्रदान करेंगे तो इस ज्ञान की प्रधानता का नाम समाधि है लेकिन वो ज्ञान वो कैसे रहा है इस अवस्था को जब कहेंगे तो इसका नाम समापत्ति है फिर हाँ नी मन का विषय जैसा जो होना है इसका नाम समापत्ति है लेकिन मन से जैसा दिखना है इसका नाम समाधि है तो इसका कारण से समाधिया तो चार होती हैं वितर्क विचार आनंद स्मिता ये चार होती है समापत्तियां आठ होती है हम्म एक वितरका सभी तर्का भी आएगा सभीचारा और निर्विचारा तो स्थूल विषयों में सभी तर्क निर्वितर्का दो हो जाती है समापत्ति और तीन विषय बच गए विचार आनंद स्मिता इसमें से दो दो समापत्तियां होगी फिर एक एक के तो छह समापत्तियां इसकी हो जाएगी और एक समाधि की दो समापत्तियां तो समापत्तियाँ इस तरह से आठ हो जाती है और समाधि चार रहते हैं तो इस कारण से दोनों अलग अलग भी है समापत्ति अलग चीज़ है समाधि अलग चीज़ है लेकिन आ, ऐसे अलग नहीं होते दोनों एक ही जगह होते हैं विषय का जो दिखना है उसका नाम समाधि और विषय जैसा जो होना है चित्त का वो है समापत्ति तो दोनों चीज़ों को जानना चाहिए Oh